राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे उमंग शंखला के अंतरगत आठ से चौदा वर्ष की बच्चों के लिए कारिक्रम अनुखी दोस्ती बच्चों कहानी सुनना आपको जरूर अच्छा लगता होगा आओ आज मैं आपको एक बिल्ली एक चिड़िया और एक चींटी की अनोखी दोस्ती की कहानी सुनाता हूं ये तीनों मिलजुल कर रहते थे और मिलजुल कर ही सारे काम करते थे एक दिन सूझी उन्हें बात एक निराली काम करें कोई अच्छा बैठे ना हम खाली क्यों ना हम आज कोई ऐसी जुगत लगाएं चावल चीनी दूध सभी कुछ मिल करके हम लाएं इन्हें मिलाकर आज बनाएं गरमागरम सी खीर हम दावत बढ़िया हो जाए खुल जाए तकदीर एक दिन सूझियो ने बात एक निराली काम करे कोई अच्छा बैठे ना हम खाली एक दिन सूझियो ने बात एक निराली काम करे कोई अच्छा बैठे ना हम खाली क्यों ना हम आज कोई ऐसी जुगत लगाएं चावल चीनी दूध सब कुछ मिल करके हम लाएं क्यों ना हम आज कोई ऐसी जुगत लगाएं चावल चीनी दूध सब कुछ मिल करके हम लाएं इने मिलाकर आज बनाए गरमा गरम सिखीर दावत बढ़िया हो जाए खुल जाए तकदीर इने मिलाकर आज बनाए गरमा गरम सिखीर दावत बढ़िया हो जाए खुल जाए तकदीर और फिर चिड़िया रानी ने बिल्ली मौसी से कहा बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी मैं आऊं एक बात कहूं हां हां कहो ना चिड़िया रानी जो मन में हो कह डालो आज खीर खाने का बहुत मन कर रहा है हां रोज-रोज दूध पीते-पीते मैं भूक ता गई हूं हम खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है <laughs> टीटी रानी खीर तुम्हें पसंद ना होगी तो भला और किसे पसंद होगी तुम तो जहां मीठा देखती हो वहीं चिपक कर रह जाती हो हम्म अच्छा अच्छा अब तो ये सोचो कि खीर बनाई कैसे जाए हां खीर बनाना कोई आसान काम तो है नहीं बिल्कुल थी खीर तो तभी बन सकती है जब हम मिलजुल कर काम करें म्याऊ कोई दूध लाए कोई चीनी कोई चावल और कोई मैं चावल के दाने बीन कर लाऊंगी हम्म और मैं चीनी ले आऊंगी <laughs> हां चींटी रानी तुम चीनी ले आना और मैं दूध वाले के यहां से दूध ले आऊंगी और लकड़ी लकड़ी कहां से आएगी लकड़ी लकड़ी का क्या काम क्या खीर में लकड़ी भी डालते हैं <laughs> तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो चीती रानी खीर तो दूध चीनी और चावल से ही बनती है पर लकड़ी जलाए बिना खीर पकाएंगे कैसे ओ यह बात है तो फिर लकड़ियां कहां से आएंगी तुम चिंता मत करो मैं जमीन पर पड़े तिनके और छोटी-छोटी लकड़ियां बीन लाऊंगी मैं और मैं भी लकड़ियां बीन लाऊंगी मैं भी लकड़ी घसीट कर ला सकती हूं जानती हो ना मैं अपने भार से कई गुना अधिक भार घसीट सकती हूं हां हां क्यों नहीं और अगर उस पर चीनी लगा दी जाए तो यह काम और आसान हो जाए <laughs> फू तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गई जाओ मैं तुम लोगों से नहीं बोलती अरे ना ना चींटी रानी ऐसा ना करना हम तुम नाराज हो गए तो खीर नहीं बन पाएगी हम खीर तो तभी बनेगी जब हम सब मिलजुलकर काम करेंगे हां हां भाई बिल्ली मौसी बिल्कुल ठीक कह रही हैं म्या अच्छा चलो अब हम सब खीर के लिए सामान जुटाते हैं हां हां चलो चलो चलो चलो बिल्ली मौसी करने चली दूध का इंतजाम चिड़िया रानी बोली मैं क्यों करूं आराम बिल्ली दूध चींटी चीनी चिड़िया चावल लाई लकड़ी इकट्ठा करके फिर उसमें आग जलाई दूद चीनी चावल मिला कर बढ़या खीर बनाई हुँ मजे से तीनों ने फिर मिलकर खीर खाई मिली मौसी करने चली दूद का इंतिजाम लिख ज़़िया रानी बोली मैं क्यू करू आराम मिली मौसी करने चली दूद का इंतिजाम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 दूद चीटी चीनी चिडिया चावल लाई लकडी इकठा करके फिर उसमें आग जलाई दूद चीनी चावल मिला कर बड़िया थिर बनाई खूब मजे से तीनों ने फिर मिलकर थीर खाई दूद चीनी चावल मिला कर बड़िया थिर बनाई बहुत मजे से तीनों ने फिर मिलकर खीर खाई mm -hmm, mm -hmm, मजा आ गया मजा आ गया ओ पेपर खीर का तो मजा आ गया क्यों क्यों चिड़िया रानी mm -hmm. क्या बढ़िया खीर बनी है वो <laughs> एक बात तो माननी पड़ेगी इतनी बढ़िया खीर बनाना किसी एक के बस की तो बात ही नहीं थी बिल्कुल ठीक कह रही हो चींटी रानी जी, जी, जी, जी। अगर हम सब मिलजुलकर काम ना करते तो खीर बन ही नहीं सकती थी hmm. क्यों बिल्ली मौसी म्या बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम दोनों अगर हम मिलजुलकर काम करें तो कोई भी काम कर सकते हैं बिल्कुल ठीक <laughs> बात सच है बच्चों मिलजुल कर जो रहते बात सच है बच्चों मिलजुल कर जो रहते हर मुश्किल को आसान वो है कर दिखलाते हर मुश्किल को आसान वो है कर दिखलाते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 अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा विशेष समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख रेनू चौहान निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार बाबला कोचर सुषमा गौरी वर्मा और शारदा गुप्ता संगीतकार हरभजन सिंह गायक देवाशीष ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा नर्माण एवं प्रसुती वंदना अरि मर्दन।